आध्यात्म रामायण बालकांड यदि मधुसूदन तृढ़ा भक्ति सदास्तु मे हे मधुसूदन राम यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे सदा आपके भक्तों का संग रहे और आपके चरण कमलों में मेरी सुदृढ़ भक्ति हो तस्य स्त्रे तत्पेदी तथा कोई भक्ति पुरुष भी यदि इस स्त्रोत्र का पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति मिले और ज्ञान प्राप्त हो तथा अंत में आपकी स्मृति रहे तथेति राघवेण परिक्रम्य प्रणम्य तम पूजित महेंद्राचल मन्वान तदनंतर रघुनाथ जी के ऐसा ही हो इस प्रकार कहने पर परशुराम जी ने उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञा से महेंद्र पर्वत पर चले गए राजा दशरथो शिष्टो मृतम आगत आलिंग्यालिंग्य हर्षेण नेत्राभ्याम जलमसृजत राजा दशरथ ने राम को मानो मृत्यु से लौटे हुए समझ अत्यंत हर्ष से बारंबार आलिंगन किया और नेत्रों से आनन्दाश्रो की वर्षा करने लगे ततः प्रियन मनसा स्वस्थ चित्त पुरम जय राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरता देव सम्मिता स्वाम स्वाम भार उपाद रे मिरे स्वस्व मंदिर तन्नंतर वे सब प्रसन्न चित्त से अपने अयोध्यापुरी में आए वहाँ पहुँच राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अपनी अपनी पत्नियों के साथ देवताओं के समान अपने अपने महलों में रमण करने लगे माता पितृभ्याम संघ राम सीता समन्वित रेमे मे वैकुंठ भवने श्रेस यथा हरि सीता के सहित श्री रामचंद्र जी अपने पिता माताओं का आनंद बढ़ाते हुए इस प्रकार रमण करने लगे जैसे वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ विहार करते हैं युधा के केके भ्राता भरतमातुल भरतम नेतु तुम्मागछ अच्छा स्वराज्यम प्रीति संजुतः इसी समय केके के भाई भरत जी के मामा युधाजीत भरत को प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जाने के लिए आए प्रेशयामा सरत राजा स्नेह साम शुघन चापी संपूज्य योधाजित मरीन्द शत्रुनमन महाराज दशरथ ने भी युधाजित का सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत और शत्रुघ्न को उनके साथ भेज दिया कौसल्याशु शुभेदेवी राण सह सीता देव मातेव पौलोम्या सच्चा श्रेण शोभना तदुपरांत देवी कौसल्या राम और सीता के सहित इस प्रकार से हुई जैसे पुलोम पुत्री शची और इंद्र के सहित देवमाता अदिति शोभामान होती है साके ते लोकनाथ प्रथित गुण लोकसंगीतकर्तिराम सीतया ते किल जन निकाननंदसंदोहमूर्ती निशनकारो निधि विभु निया निराशो मया कार्या मनुजीव सदा भातिदेवखिश जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकल लोकपालों में प्रसिद्ध है जिनकी कीर्ति संपूर्ण लोकों में गाई जाती है जो सारे मनुष्यों के आनंद समूह की मूर्ति है जो नित्य शोभाधाम निर्विकार अनंत वैभव और सदा मायातीत होकर भी माया कार्यों का अनुसरण करते हुए सदा मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं वे अखिलेश्वर भगवान राम सीता जी के साथ साकेत साके में विराजने लगे श्रीमद्आध्यात्मरामणे उमा महेश्वर संवाद बालकांडे सप्तम सर्ग सदम बालकांडम